और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर जिम का ट्रेनर खड़ा था उसने शायद विक्रांत को यहां निगरानी करते देख लिया था लेकिन विक्रांत भी उस अच्छा, प्रैक्टिस करते हुए क्या जिम ट्रेनर दंग रह गया उसने कभी इस तरह के अजूबे शब्द को नहीं सुना था उसे लगा कि शायद यह भी एक खास तरह की एक्सरसाइज है जिसके बारे में उसे बताया नहीं गया वो सन्न होकर उसके बारे में सोचने लग गया जैसे ट्रेनर ने अबाक होकर विक्रांत से बात करनी शुरू की वहाँ कमरे के अंदर भी हलचल होनी बंद हो गई थी ऐसा लग रहा था कि वहाँ पैकिंग का काम पूरा हो चुका है और अब ये लोग पैक हुए आइटम को बॉक्स में भरकर बाहर लाने वाले थे इसके बाद उन लोगों ने बॉक्स से बनी एक दीवार को फटाफट हटा दिया और फिर कमरे के दरवाजे के ठीक सामने आ गए यानी की दरवाजे के बाद बॉक्स को जोड़कर एक दीवार से बनाई गई थी जो की टेम्परे थी अब ये लोग कमरे के एंटीथेप्ट डोर को ओपन करके बाहर आने ही वाले थे लेकिन तब तक विक्रांत के फ्लोरोस्कोपिक टूल को स्टार्ट हुए एक मिनट पूरा हो चुका था और ये टूल अब बंद हो चुका था एक पल में ही विक्रांत को अंदर दिखना बंद हो गया अच्छा सर ये कौन सी एक्सरसाइज है ट्रेनिंग कौन दे रहा है यहाँ मुझे तो नहीं पता इस एक्सरसाइज के बारे में ट्रेनर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए हैरानी भरे लफ्जों में कहा वो विक्रांत के बताए हुए गैको पावर नाम की खास एक्सरसाइज के बारे में जानने को बेताब हो रहा था जबकि विक्रांत बॉक्स के भीतर रखे आइटम के बारे में जानने को बेताब हो रहा था अब तक कमरे के भीतर से ये लोग बॉक्स लेकर बाहर निकलने लगे विक्रांत ने देखा कि इन सबके हाथ में एक एक बॉक्स था और ये काले रंग का बड़ा सा बॉक्स था बॉक्स के भीतर क्या रखा हुआ है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था अब तो विक्रांत को पूरा यकीन हो गया कि बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ इलीगल सामान रखा हुआ है अब वो किसी भी हालत में इस बॉक्स को अपनी आंखों के सामने से जाने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लोग आज उसके हाथ से निकल गए तो फिर कभी भी पकड़ में नहीं आएंगे अभी ये लोग बॉक्स लेकर निकल ही रहे थे कि विक्रांत ने अचानक से अपने सामने खड़े जिम ट्रेनर का कॉलर पकड़ लिया क्या हुआ क्या ये गैको पावर वाली एक्सरसाइज करना इलीगल है तुम्हे इसके बारे में पता नहीं है क्या जिम ट्रेनर को विक्रांत की बात कुछ समझ में नहीं आई वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से विक्रांत ने उसे पकड़कर कमरे से बाहर आ रहे लोगों के ऊपर धकेल दिया जिम ट्रेनर अपनी भारी शरीर लेकर जैसे ही उन लोगों से भिड़ा वो बॉक्स लेकर जमीन पर धराशायी हो गया साथ में ही उन लोगों में से भी दो लोग दो बॉक्स समेत जमीन पर धम की आवाज के साथ गिर पड़े उनके गिरते ही बॉक्स में रखा सारा सामान जमीन पर बिखर गया विक्रांत ने जानबूझकर जिम ट्रेनर को धक्का दिया था ताकि वो बॉक्स वाले लोगों पर जाकर गिर पड़े उनके हाथ से बॉक्स छूटकर जमीन पर जाग वॉलेट हैंड बैग, बैग आदि रखे हुए थे ये सभी वॉलेट कई सारे रंग और साइज में थे विक्रांत ने एक नजर देखते बता दिया की ये सारे बैग इलीगल तरीके से पैक करके बेचने के लिए ले जाए जा रहे क्योंकि तो इसमें जितने बहु बैग या वॉलेट पैक करके रखे गए थे वो सब अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग कलर में थे कोई भी बैग या वॉलेट सेम नहीं था साफ पता चल रहा था कि ये सभी सामान कहीं से चुरा कर लाए गए हैं और सभी के ब्रांड काफी हाई फाई थे फर्श पर बिखरे हुए सामान को देखकर विक्रांत मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चोर बाजार के माफियाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो यही पर मुझे मिल जाए अभी अगर मैं इन लोगों को इनके सामान के साथ पकड़ लू तो हो सकता है कि ये लोग मुझे बैंक के लॉकर रूम में चोरी का सामान रखने वाले लोगों के बारे में भी कुछ बता सके उधर जब उस आदमी ने अपने सामान को जमीन पर बिखरा हुआ देखा तो उसके चेहरे का रंगी उड़ गया वो फटाफट -फड़ जमीन पर बिखरे हुए सामान को समेटने लगा उधर जमीन पर गिरे जिम के ट्रेनर को भी विक्रांत पर गुस्सा आने लगा वो विक्रांत को उठकर पूछना चाहता था की आखिर विक्रांत ने उसे धक्का मारकर गिराया क्यूँ वो अपनी मस्कुलर बॉडी लेकर उठ खड़ा हुआ अभी वो विक्रांत की तरफ बढ़ ही रहा था कि विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर गिरे हुए दूसरे आदमी के सिर पर फुटबॉल की तरह जोरदार किक मार दिया वो करहाता हुआ जमीन की दूसरी तरफ फिसल गया और उसके जो सामान बचे हुए थे वो भी जमीन पर बिखर पड़े उधर विक्रांत का इतना उग्र रूप देख जिम ट्रेनर की आगे बढ़ने की हिम्मती नहीं हुई वो चुप एक साइड में जाकर खड़ा हो गया विक्रांत को ये बात अच्छे से पता चल चुकी थी की ये चोरी के सामान की खरीद फरोख्त करने वाले लोग अकेले नहीं है इनकी पूरी टीम भी साथ में ही होगी इसलिए इनसे निपटने के लिए जल्द से जल्द पुलिस की बैकअप टीम बुलानी पड़ेगी उसने स्टेशन से बैकअप फोर्स को कॉल करने के लिए अपना फोन बाहर निकाला अभी वो नंबर डायल करने ही वाला था कि उसके व्हाट्सअप पर जतिन का एक मैसेज आ गया उसने विक्रांत को बताया की बैंक ऐसी पुराना सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और जिस आदमी ने कुछ दिन पहले आकर बैंक का लॉकर खोला था उसकी भी फुटेज सामने आ चुकी है जतिन ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज का वीडियो भी विक्रांत को भेजा हुआ था विक्रांत ने एक्साइटमेंट के मारे तुरंत ही ये वीडियो प्ले कर दिया वीडियो में एक आदमी साफ साफ लॉकर में रखे हुए बॉक्स को खोलता नजर आ रहा था विक्रांत ने ध्यान से उस शख्स की शक्ल देखी तो वो दंग रह गया भगवान इतना बड़ा इतफाफ विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वो एक बार फोन के वीडियो को देख रहा था और फिर एक बार अपने सामने जमीन पर दर्द से कराह रहे आदमी के चेहरे को ये दोनों सेम थे विक्रांत ने अभी जिस आदमी को लात से मार कर बेसुद किया है ये वही आदमी है जिसने बैंक में जाकर लॉकर रूम को खोला था यानी कि इसने ही बैंक में लॉकर ओपन करवा कर उसमें चोरी का सामान स्टोर करना शुरू किया था यानी कि अगर इसे पकड़कर इससे पूछताछ की जाए तो पूरी संभावना है कि बैंक के लुटेरों के बारे में कुछ पता चल जाए ओ गॉड विक्रांत पूरी तरह ऐसी इसे अदृश्य शक्ति का ही कमाल मान रहा था उसे आज शक्ति द्वारा कोडवर्ड में चंद्रमा और पहाड़ मिला हुआ था पहाड़ का मतलब विक्रांत के काम से था और चंद्रमा का अर्थ पैसे से था विक्रांत यहाँ पैसिफिक बिल्डिंग में पैसे की ही डील करने के लिए आया हुआ था लेकिन अदृश्य शक्ति का कमाल देखो कैसे पैसे के साथ ही काम होने का संयोग बन गया अब तक वो आदमी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था उसे फिर से उठता देख विक्रांत ने अपने हाथ से हथकरी निकाल ली और उसके सामने इसे लहराते हुए दिखाने लगा लेकिन अब तक सीक्रेट रूम में मौजूद लोगो को बाहर कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था वहां से कोई आदमी यहाँ की स्थिति जानने के लिए बाहर आ रहा था लेकिन विक्रांत ने पहले ही भाप लिया कि कोई बाहर आ रहा है तो उसने भागते हुए उस आदमी के ऊपर जोरदार हमला कर दिया विक्रांत ने उसके बाहर निकलते ही उसके सीने पर लात से जोरदार वार कर दिया वो कुछ सेकंड तक हवा में उछलता हुआ पीछे जाकर धम की आवाज के साथ गिर पड़ा उसके गिरने की आवाज यहाँ गूंज उठी फिर कमरे के भीतर से ही किसी औरत की तेज आवाज सुनाई पड़ी जाओ जल्दी बाहर कुछ गड़बड़ है सब लोग जाओ उसके कहते ही चार पांच लोगों के दौड़ने की आवाज विक्रांत के कानों में पड़ गई विक्रांत समझ गया कि ये लोग बाहर दरवाजे की ही तरफ आ रहे हैं, तो वो दौड़ते ही दरवाजे की तरफ भागा और फिर डोर को बाहर से लॉक करके उसके सामने पीट करके खड़ा हो गया धाम धाम धाम अंदर से दरवाजे को पीटने की आवाज आ रही थी लेकिन विक्रांत दरवाजे को लॉक करके उससे चिपक कर खड़ा था ताकि ये दरवाजा खुल ना सके हैलो राघव जल्दी से बैकअप टीम भेजो यहाँ पैसेफिक बिल्डिंग के फिफ्त फ्लोर पर बने जिम में हूँ मैं जल्दी भेजो मैं मैंने बैंक के लुटेरों को पकड़ लिया लेकिन बहुत खतरे में हूं मैं तुम जल्दी टीम भेजो पैसे -फट करते हुए क्या राघव को जैसे विक्रांत की बातों पर यकीन नहीं हुआ वो अवाक रह गया जब विक्रांत ने दोबारा से उसको सारी सिचुएशन समझाई तब जाकर उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया विक्रांत का फोन कटते ही राघव भागता हुआ नैना के पास पहुँचा और फिर उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बैकअप रेडी करने के लिए कहा धम धम धम अभी भी दरवाजे को भीतर से पीटने की आवाज आ रही थी दरवाजे के कंपन से विक्रांत के शरीर में जोरों की कंपन हो रही थी वो किसी तरह से दरवाजे को रोककर खड़ा था अब तक डोर का लॉक भी जवाब देने लग गया था विक्रांत फिर भी अपनी पूरी ताकत ऐसी दरवाजे को रोक खड़ा था अब तक जिम का ट्रेनर भागता हुआ जिम के दूसरे ट्रेनर को भी यहाँ लेकर आ चुका वो विक्रांत को सबक सिखाने के नीयत से अपनी पूरी टीम लेकर पहुंचा हुआ था वो देखो उधर खड़ा है चलो जल्दी ट्रेनर ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए वही मुंबई पुलिस लेकिन तभी एक लेडीज ट्रेनर ने जो की शायद जिम में योगा ट्रेनर थी उसने आगे आते हुए कहा अगर आप पुलिस है तो फिर आपका वॉरंट कहा है ऐसे कैसे जिम में घुस सकते हैं हाँ सही बात दूसरा ट्रेनर भी विक्रांत की तरफ कदम बढ़ाने लगा लेकिन तभी एक दूसरे ट्रेनर ने कहा नहीं वो सही कह रहा है हथकड़ी देखो उसके पास हथकड़ी है हो सकता है कि ये कोई अंडर कवर एजेंट हो विक्रांत की हथकड़ी देखकर सारे के सारे ट्रेनर एक बार फिर अपनी जगह पर थमकर खड़े हो गए किसी की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी धम धम धम, धम। एक बार फिर से दरवाजे को जोर ऐसी पीटने की आवाज आने लगी विक्रांत का शरीर फिर से थर्रा उठा बड़ी मुश्किल ऐसी वो अब दरवाजे को खुलने ऐसी रोक पा रहा था दरवाजे के पीटने की आवाज ऑफिस में बैठे मिस्टर अनंत जुनेद समेत विक्रांत के ब्लाड गैंग सरताज और उसके आदमियों को भी सुनाई देने लग गई थी वो सब लोग भागते हुए बाहर आ चुके थे अरे भाई आप सरताज ने विक्रांत को देखकर चौंकते हुए कहा उधर अनंत भी विक्रांत को इस तरह देखकर चौंक उठा वो अचानक तेजी से दौड़ता हुआ विक्रांत की तरफ भागा और उसके पेट पर जोरदार प्रहार कर दिया विक्रांत कुछ समझ पाता की उससे पहले ही वो जमीन आरोप धराशायी हो गया